संवेदनाओं के पंख ब्लॉक की एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रसिद्ध है बाल कहानी चतुर राजा एक बार की बात है एक नगर में एक राजा रहता था जिसके खजाने भरपूर भरे हुए थे एक दिन कालू नाम के चोर ने राजा के खजाने से चोरी करने की योजना बनाई आधी रात को कालू राजा के महल में चोरी करने के लिए पहुंच गया वह खजाने के दरवाजे में छेद करने लगा और राजा उस समय जागा हुआ था जैसे ही उसे कुछ आवाज सुनाई दी वह बाहर आया आवाज खजाने की दिशा, दिशा से ही आ रही थी।, थी इसलिए राजा वहां जांचने के लिए गया राजा ने साधारण वस्त्र पहने, पहने, पहने हुए थे और चोर उन्हें पहचान नहीं पाया, पाया। राजा ने कालू से पूछा तुम कौन हो और यहां क्या, क्या कर रहे हो कालू ने धीरे से जवाब दिया मैं एक चोर हूं और राजा का खजाना लूटने के लिए आया हूं मुझे लगता है कि तुम भी एक चोर ही हो और इसी इरादे से यहाँ आए हो कोई बात नहीं हम दोनों साथ ही चलकर राजा का खजाना लूट लेते हैं और खजाने का आधा आधा हिस्सा कर लेंगे राजा सहमत हो गए और दोनों मिलकर खजाने की दिशा में आगे बढ़ गए उन्होंने ऐसा ही किया और खजाने का सारा पैसा हीरे ज़वाहरात सब कुछ लूट लिया लूट कर कालू ने उसे आधा आधा बांट लिया वहाँ हीरे के तीन टुकड़े भी पड़े हुए थे चोर ने कहा कि इन हीरे के तीनों टुकड़ों को हम कैसे बांटें आपस में तब राजा ने सुझाव दिया कि हम इन तीन हीरे के टुकड़ों में से एक टुकड़ा गरीब राजा के लिए छोड़ देते हैं और एक एक हम दोनों रख लेते हैं चोर इस बात पर राजी हो गया जब चोर अपना हिस्सा लेकर जाने, जाने लगा तब राजा ने उससे उसका, उसका नाम और, और पता पूछा कालू ने सच बोलने की कसम, कसम खा रखी थी और इसलिए उसने, उसने सब कुछ, कुछ सच सच बता दिया राजा ने अपना हिस्सा लिया और उसे अपने कमरे में छिपा दिया अगली सुबह उसने अपने प्रमुख मंत्री को खजाने का निरीक्षण करने के लिए कहा मंत्री ने निरीक्षण करने के लिए जैसे ही खजाने का दरवाजा खोला तो देखता क्या है कि सारा खजाना खाली है केवल हीरे का एक टुकड़ा ही बचा हुआ है उसने हीरे को उठाया और अपनी जेब में रख लिया उसने सोचा कि सभी यही सोचेंगे कि चोर ने सारा खजाना चुराया है कोई मुझ पर शक भी नहीं करेगा और मंत्री ने जाकर सारी बात राजा को बता दी कि सारा खजाना तो खाली हो चुका है कुछ भी नहीं बचा है चोर सब कुछ चोरी करके ले गया है राजा ने यह सुना और सुनने के बाद सिपाहियों से कहा कि वे कालू को पकड़कर दरबार में ले आए सिपाहियों ने ऐसा ही किया जब कालू दरबार में पहुंचा तो वह राजा को पहचान नहीं पाया कि यही उसका चोर साथी है राजा ने उससे पूछा कि क्या तुम ही वह चोर हो जिसने सारा खजाना लूटा है और कुछ भी नहीं छोड़ा है कालू ने सच सच बता दिया कि मैंने आधा खजाना लूटा है और आधा मेरे साथी ने लूटा है मैंने साथी चोर की सलाह पर ही एक हीरे का टुकड़ा वहीं पर छोड़ दिया था इसलिए वह टुकड़ा वहीं पर रखा होगा मंत्री ने राजा से कहा कि यह चोर झूठ बोल रहा है वहां पर कोई हीरे का टुकड़ा नहीं मिला राजा ने अपने सिपाहियों से कहा कि वे मंत्री की तलाशी लें। तलाशी ली गई और मंत्री की जेब से हीरे का वह टुकड़ा मिल गया इस प्रकार राजा ने अपनी चतुराई से अपना खजाना भी बचा लिया और अपने मंत्री की वफादारी के बारे में पता भी लगा लिया कालू ने चोर होते हुए भी सच बोला जबकि मंत्री ने न केवल चोरी की बल्कि झूठ भी बोला कालू से बड़ा चोर राजा का मंत्री था क्योंकि मंत्री राजा का वफादार होता है राजा अपने मंत्री पर पूरा भरोसा करता है और उससे बुरे वक्त पर सलाह भी मांगता है राजा का मंत्री चोर और झूठा था और ऐसे गुण वाले मंत्री से न केवल राजा को बल्कि पूरे राज्य को नुकसान हो सकता है कहने का आशय यह है कि ज्यादा खतरा अच्छे लोगों के बुरे कर्म से होता है इसलिए हमें हमेशा ईमानदारी और मेहनत का जीवन जीना चाहिए अभी, अभी आप सुन, आप सुन रहे, रहे थे, थे। बाल पाल कहानी चतुर, चतुर राजा, राजा। वाचक स्वर भारती, भारती परिम